मनुष्य इसके पहले थोड़ा देख लो पहले की पंक्ति को ये जो में चौतीसवे था में की औतरणिका क्या थी तथा पुरुष कार्य विषय अनुपत शास्त्र प्राप्त कि पुरुष के प्रति के विषय की असिद्धि होने से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 पुरुष कार्य शास्त्रार्थसा विषया उच्च थे इस पंक्ति को ध्यान देना पहले जिस तरह से लगाई थी उसकी अपेक्षा भिन्न प्रकार से लगाना क्योंकि उसका और इस पंक्ति का संबंध है आयम, आयम तो विषया के साथ है ना यह विषय किसका यह पुरुष के प्रत्न का और शास्त्र की सार्थकता का विषय कहा जाता है शास्त्र अनर्थक था शास्त्र अर्थ का मतलब क्या होगा सार्थकता पुरुष के प्रश्न का और शास्त्र की सार्थकता का विषय कहा जाता है ये दोनों पंक्तियाँ जो है ना ऊपर का इसके संबंध है पुरुष के प्रत्यन का और शास्त्र की सार्थकता का संबंध कहा जाता है बस इस पंक्ति को ऐसे लगाना है और सब ठीक है और फिर शास्त्रार्थ प्रवृत्ता है न इसका अर्थ है की शास्त्र के अर्थ के अनुसार आचरण करने में प्रवृत्त हुआ ठीक है ना शास्त्र के अर्थ के अनुसार आचरण करने में या शास्त्रानुसार आचरण करने में प्रवृत्त हुआ सब ठीक है अब जहाँ पाठ है वहीं बराबर आएंगे कि की राग द्वेष से प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार समझता है कौन रागा द्वेष से प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार अन्य प्रकार से समझता है अच्छा किस प्रकार दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनुष्ठे ही है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 व्यवहार हाँ व्यवहार काल में या व्यवहार करते समय रागद्व से प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार से समझता है दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनु ही है इस प्रकार पंक्ति लगाए जैसा मैं कहूँ ना पर धर्म अपनी धर्मत्वाद अनुष्ठे या दूसरे का धर्म भी धर्म होने के कारण अनु ही है इस प्रकार व्यवहार काल में रागद्व से प्रेरित मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी अन्य प्रकार का समझता है लग गया तो शास्त्र के अर्थ को अन्य प्रकार से मानता है पर असत कार्य वह अनुचित है वह अनुचित है देखिए श्रेयान स्वधर्मोण स्वधर्म श्रेया श्रेयान स्वधर्मिगुण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 धर्म शब्द किसके लिए है शास विहित कर्मों के लिए धर्म शब्द होता है तो सब के लिए अलग अलग धर्म है ब्रह्मचारी का धर्म है क्या संध्या बंदन करना वेदाध्यन करना गुरु सेवा करना सब शास्त्रों का अध्ययन करना ये ब्रह्मचारी का धर्म है और ये जानते हैं स्वाध्याय अधिकव्य है स्व शाखा का अध्ययन करना चाहिए ये इसका तो सबके लिए विधान है ना तो सब लोगों के लिए गुरुकुल निवास काल में तो गुरु से उच्चारण लेकर अध्ययन करते थे और तो बाद में कुछ न कुछ वेद का पाठ जीवन पर्यंत करना पड़ता था अब जो गृहस्थ है तो उसके लिए मास संद्योपास बहुत सारे करने हैं और जीव को जीविकोपार्जन का कार्य भी किसका है गृहस्थ का ही है समाज की सेवा करने का भी शास्त्र के अनुसार समाज की सेवा का दायित्व भी गृहस्थ आश्रम पर ही है तो ये उसका यह है और वन प्लस का स्वधर्म जो क्या है आपका कठोर तकश्चर्या कठोर तपश्चर्या चतुर्थाष्टमी का स्वधर्म क्या है कि परमात्मा का निरंतर अनुसंधान करना लोकना पुत्र वित्त से प्रतित का निरंतर अनुसंधान करना ये किसका धर्म है चतुर्थाष्टमी का धर्म है तो सबका धर्म अलग अलग है ब्रह्मचर्य का पालन करना ब्रह्मचारी के लिए और सन्यासी के लिए पहुंचता है वानप्रस्थ काल में यदि पत्नी साथ रहे तो बात अलग है यदि अकेले वानप्रस्थ स्वीकार करता है तो वहाँ भी मर जाता है गृहस्थ के लिए भी वही पत्नी को साथ रख सकता है और तो के धर्म अलग अलग बताए हैं तो उसमें क्या है कि स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए पर धर्म का पालन तो ब्रह्मचर्य का पालन करना स्त्री दूर रहना वैसा ब्रह्मचारी को है वैसा ही करना चाहिए शास्त्र का अध्ययन करना ब्रह्मचारी का स्वधर्म है और अध्ययन न करना ये क्या है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 तो अच्छी बात नहीं है इसीलिए बहुत लोग घर में समस्याएं आती हैं तो लोग बाबा जी बन जाते हैं छोड़ करके तो जीवन पर पाप लगता रहता है इन लोगों के वही है तो पर, पर धर्म आते कि अच्छे प्रकार है आचरण किए गए या अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किए गए स्वधर्म की अपेक्षा अच्छा। गुण रहित होने पर भी स्वधर्म कैसा है श्रेष्ठ है आ, और भगवान क्या कहते हैं स्वधर्मे निधनम से कि अपने धर्म में रह करके मर जाना भी है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 मानता है उसको निंदा भी होगी तो आप भी लगेगा ऐसा तो कष्ट का जीवन भी बहुत तो अच्छा है स्वधर्म से या स्वधर्म में रह करके मर जाना भी श्रेष्ठ है कर्मानुसार गति होती है जीव की तो सत्कर्म करना चाहिए चाहे जितनी बड़ी समस्याएं आ जाए छोड़ना नहीं चाहिए और भगवान कहते हैं पर धर्मो गया दूसरे के धर्म का आचरण भय को करने वाला है भाष्यकार भगवान बताएंगे की रूप भय को देने वाला है न हाँ पर काम पर धर्म का आचरण नरक आदि रूप भर को देने वाला है इसलिए स्वधर्म का पालन पर बहुत जोर है यहाँ पर और तो बिल्कुल ठीक ही बात है ये साधु ही है तो अपने धर्म में रहे अपने अपने धर्म में, में, उपने उपने में रहना चाहिए अतिक्रमण करना हानिकारक है प्रशस्त तरा श्रेष्ठ तरह स्व धर्म या स्व शब्द जो है स्वीया अर्थ में है किस अर्थ में है मतलब अपने अर्थ में स्वयं अर्थ में नहीं है बल्कि स्वखी अर्थ में अपने अर्थ में स्व और धर्मा का यहाँ पर कर्मधारे समास है स्वधर्म धर्म, स्व और धर्म शब्द में क्या समास कर्मधारे है अपना धर्म स्वधर्म स्वधर्मा स्वधर्मा का विग्रह बता दिया सो धर्म हाँ। अच्छा जी और देखेंगे आप द्विगुणा भी द्विगुणा भी कर्य विगत गुणाफी गुण रहित होने पर भी गुण रहित होने पर भी कौन अपना धर्म यदि कोई सोचे हम अपने धर्म का ठीक ठीक आचरण नहीं कर पाते हैं गुण समझेंगे आप गुण हाँ चलो बताऊंगा अभी कि गुण रहित होने पर भी कौन अनुष्ठी माना कि अनुष्ठान किया गया गुण रहित होने पर भी स्वधर्म अधिक माना कान्वय किसके साथ है पर धर्मांत के साथ है या स्वधर्मा के साथ है हाँ क्यों स्वधर्मा प्रथमान थे अनुष्ठीमाना प्रथमान थे समान भी भक्ति वालों का एक साथ अन्य होता है पर धर्म को कंटिन्यू विष्णाम था ना उसके साथ अन्य नहीं होगा ठीक है तो स्विश्चित्त पर धर्मार्थ स्विश्चित अर्थ सदगुण ने संपन्न किए गए पर धर्म की अपेक्षा सदगुण से संपन्न किए गए अर्थात अंग सहित सम्पन्न किए गए पर धर्म की अपेक्षा धर्म शब्द किस अर्थ में है कर्म अर्थ में है शास्त्र कर्मो को क्या कहते हैं धर्म कहते हैं और वो अंग समझेंगे आप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 तो स्वधर्म को यदि असमर्थता के कारण कोई क्या है कि पूरा नहीं कर पाता है तो उसको क्या कहने गुण रही क्या कहेंगे हाँ जैसे कोई बीमार हो गया असमर्थ हो गया तो जब ही कर ले बाकी और तो अंग नहीं कर पाएगा ऐसा तो वो गुण रहित असमर्थता के कारण ऐसा हालांकि समर्थ है तो अंग सही सभी कर्म करना चाहिए बात आई समझ में तो क्या इसलोक अर्थ होगा अंग अच्छी प्रकार आचरण की वजह पर धर्म की अपेक्षा होगा अंगो वैसे संपन्न किया गया पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी या अंग रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है धर्म समझ गए या हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है है ना हिंदू मुसलमान नीता किसी धर्म से वैध करना नहीं है। ये गीता, गीता, गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है सबसे अच्छा ग्रंथ है ऐसा कुछ नहीं है अच्छा क्योंकि तो भगवान ने क्या क्या सब कि धर्मान्तर मा एक मुसलमान भी स्वीकार कर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 रागव द्वेश परिपंथ अनर्थमूलम यद्यपि विषयन पुनसाचार व्याहित रागत द्वेशन इस प्रकार अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ मूल कहा गया क्या कहा गया हाँ अनर्थ मूल क्या कहा गया वहां विषय चिंतन बताया ना हाँ और रागव द्वेश को बताया गया है रागव द्वेश देख लेना प्रसंग चिंतन रागव द्वेश अनर्थ के मूल कहे गए काम तो वहाँ का मूल क्या हुआ विषय चिंतन उससे क्या होगा इच्छा काम और उससे क्या होगा क्रोध और क्रोध से क्या होगा सम्मो सम्मोह से क्या होगा हाँ तो इस सब अनर्थ का मूल है और रागद्वेश ये सभी अनर्थ का मूल है पंक्ति लगेगी यद्य ध्यान पुंसाचार राग द्वेषो है परिपंथी नीति अनर्थ मूल उत्तम क्षिप्तम अनुधारित चा तदुक्तम चाह मतल तक वो अनर्थ मूल विक्षिप्तम चाह अनौधि कहां कहाँ कहा, का, तीसरे और तो कहा का, दूसरे अध्याय में तो अनर्थ का मूल सब एक साथ कहा है या इधर उधर कहा है तो उसके लाया विक्षिप्त विक्षिप्त का अर्थ है की भिन्न भिन्न प्रकरण में विक्षिप्त का क्या है एकत्रित नहीं है ना विक्षिप्त कहा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 राग राग आया द्वेष आया विषय चिंतन आया काम आया क्रोध आया एक कोई ऐसा निश्चित हो जाए जिसको उसको ही हम पकड़ करके मारते अनर्थ का मूल ऐसा <laughs> इधर ये हुआ कि इधर उधर फैला हुआ तथा अनिश्चित अनर्थ का मूल कहा गया तथ का क्या लेना अनर्थ मूलम विक्षिप्तम चाह अनधारितम इधर उधर फैला हुआ तथा अनिश्चित अनर्थ का मूल कहा गया तद संक्षिप्तम निश्चितम चाह इदम संक्षिप्त और निश्चित रूप से इदम यो तथ अनर्थ का मूल है या संक्षिप्तम चाह संक्षिप्त तथा निश्चित रूप से अनर्थ का मूल य ही है उसको संक्षेप से बता दें और निश्चित रूप से बता दे इसका संक्षिप्त और निश्चित रूप से संक्षिप्त में बताए संक्षेप निश्चित रूप से बता दें संक्षिप्त और निश्चित रूप से अनर्थ का मूल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 जब अनर्थ का मूल मालूम ही नहीं है तो किसका विनाश करना है किसका नाश करना है जानकारी नहीं रहेगी तो यही है क्योंकि तस्वीन ज्ञाती है तस्वीन से लेना अनर्थ मूल है क्योंकि अनर्थ का मूल ज्ञात होने पर उसके उच्छेद का प्रयत्न कर सकूं, ठीक है इसलिए पूछ रहा है अनर्थ मालूम हो गया तो पकड़ कर उसको मार दीजिए हो जाए अब देखो मालूम होने पर भी कौन कितना कर पाता है अर्जुन बोला क्या बोला देखिए अर्जुन का प्रश्न केन प्रयुक्तो थ कृक्तों पुरुष इव वाषण पंक्ति लगाएंगे अथा नहीं पहले देखेंगे अथ कैन प्रयुक्ता अयम पापम चरती पुरुष अनिच्छन अभी वाषण बलाद इव नियोजिता अब थोड़ा अन्वे के क्रम से शब्दों को देखने का प्रयास कीजिए अथ वाषण और हे वासणे विष्णु कुल में उत्पन्न होने के कारण श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है संबोधन हाँ, और हे वाषण अनिच्छन क्या है ये अनिच्छन अनिच्छन अपि अनि दो नकार है दूसरा नकार कैसे आया स्वादशी अनिच्छन अपि अनि क्ष अभी इसके बाद हाँ अन अयम पुष् प्रयुक्ता कल प्रयुक्ता बलाद निजिताइव पापम चरति प्रयास करेंगे लगाने का अठवाषणे और हे वाषण अनिच्छन अपि अयम पुरषा केन प्रयुक्ता बलाद नियोजिता इव पापम चरति और हे वाषण देखो कभी कभी न चाहने पर भी पाप हो जाते हैं करना खुद चाहता है, हो कुछ और जाता है, है।, है। क्या वाषण और अनिच्छा नर्थ है न करने पर भी या ना चाहने पर भी पुरुष पुरुषा और पुरुषा दोनों एक ही अर्थ में दो शब्द है समान अर्थ वाले हैं अयम पुरुष यह मनुष्य के प्रयुक्त किस से प्रेरित होकर किससे हाँ न चाहने पर भी यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर बलाद नियोजिता हो बल से लगाए हुए मनुष्य के समान बल से लगाए हुए मनुष्य के समान पापम चरती पाप का आचरण करता है पाप का आचरण कौन करता है पुरुषा मनुष्य है ना और कैसे बल से लगाए हुए यह समझना राजा जैसे किसी सेवक को बल से लगाकर काम करा ले तो उसी प्रकार मन भी क्या जबरदस्ती कभी कभी अनस्थ कर जाता है तो पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर ये ए, नहीं पूा करता है ना मन नहीं बल्कि पूर्सा करता है यहाँ पर है तो दोबारा देखो क्या वाष्णे और हे वाषण या क्या वाष्णे और हे वाष्णेय अनिच्छेदी न चाहने पर भी अयम पूर्षा या पुरुष किससे प्रेरित होकर बलाद नियोजिता युग करेंगे राजा के द्वारा बलपूर्वक लगाए गए सेवक के समान क्या राजा के द्वारा बलपूर्वक लगाए गए सेवक के समान पाप का करता है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 तो किस से प्रेरित होकर होता है केन केन मतलब किस कारण से हेतु हे हेतु का हे हे कारण है। किस कारण से प्रेरित होकर किस कारण से प्रेरित होकर किस कारण से प्रेरित होकर राजा से प्रेरित हुए सेवक के समान क्या कहेंगे राजा से प्रेरित हुए सेवक के समान किस कारण से प्रेरित ऐसा लगाना राजा से प्रेरित सेवक के समान किस कारण से प्रेरित होकर के या मनुष्य पाप कर्म का आचरण करता है अयम पापम से लेना है पापम कर्म में पाप कर्म और चरित कर आचरित आचरण करता है पूर्व सह और स्वयं अनिच्छन अभी स्वयं न चाहने पर भी स्वयं कभी ऐसा होता है लगता है हम कुछ ऐसा चाहे देखने हो गया स्वयं अनिच्छन अभी स्वयं न चाहने पर भी है वाषण वाषण विष्णु कुल प्रसूत विष्णु के कुल में उत्पन्न हुआ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 भाष्यकार कहते हैं राग्या यू राग्या यू उक्ता इस इस प्रकार कहा गया। राग्या यू इस प्रकार क्या गया? दिस्टान्थ। दिस्टान्थ कहा गया। अच्छा लग जाएगा तो जो राग्ञा यू वृत् था ना उसका संबंध यहाँ पर है तो इसको कैसे लगाओगे भाई कि हे, और हे वाष्णेय न चाहने पर भी यह मनुष्य किस प्रेरित होकर राजा के द्वारा बलपूर्वक लगाए गए सेवक के समान कर्म का आचरण करता है हो जाएगा तो ये पूछ रहा है किससे प्रेरित होकर के तो जिससे प्रेरित होता है ना वही सभी अनर्थों का मूल है जिससे प्रेरित होकर के ये काम करता है वही क्या होगा सभी अन्यों का मूल होगा पंक्ति देखना सुणु सुणू तम तम वर्णम सर्वानर्थ करम यम तुम प्रक्ष तुम तो पूछता पूछता है, तम अनर्थ वर्णम तुम सुनो अनर्थ कर्म तम वर्णम तुम सुनो कि सभी अनर्थ को करने वाले उस वैरी को तू सुन लो सभी अनर्थ को करने वाले उस बैरी को तुम सुन लो जो अनर्थ को करने वाला अनर्थ का मूल है वो कैसा होगा आपका मित्र होगा कि वैरी होगा हाँ उस वैरी को सुन लो सुन लो सबसे बड़ा बड़ा वैरी जो है सबसे बड़ा अनर्थ का मूल जो है उसको सुन लो श्री, श्री भगवान बोले अच्छा श्री भगवान बोले तो प्रसंगानुसार भाष्यकार यहाँ भगवान सब्जार्थ बताते हैं ना भगवान किसे कहते हैं विष्णु पुराण के श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत है समग्र से समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म समग्र यश समग्र श्री समग्र वैराग्य और अत सम्र मोक्षस्य और समग्र मोक्षे इन छह का का ना छह नाम है छह का भग अस्थि अस इति भगवान मधु प्रत्यय है ना भग सबसे क्या प्रत्यय हुआ मधु प्रत्यय हुआ है माधुन मथुर्मो व्यादि इस सूत्र के द्वारा मथु के माँ को क्या हुआ, हुआ हुआ हुआ है हाँ तो भगा अस्ति अस्थिति भगवान तो छह का नाम भग है तो क्या तो क्या समग्र ईश्वर समग्र ऐश्वर्य पूर्णता किसने है भगवान पूर्ण ईश्वर श्री भगवान का ही है और किसी का भी ईश्वर पूर्ण नहीं।, नहीं है समग्र ईश्वर भगवान का है और समग्र धर्म किसने है और समग्र यश यश का अर्थ है यहाँ पर कीर्ति यश का क्या अर्थ समग्र कीर्ति भी है किसकी है अच्छा इस सृष्टि में कितने लोग पैदा हुए बता सकते हो कितने को तो आप जानते हैं जितने को तो आप जानते हैं, चाहे इतनी धरती पर हुए हुएंगे हाँ तो सब जो है ना ये सब मिट्टी में मिलते रहते हैं लोग मिट्टी में किटी मिलती रहती है लोग सोचते हैं हम काम करेंगे, हमारा नाम चलेगा कितने में हमारा नाम चलेगा है? कितने हो गए संसार में और वो खरगो हो गए कीड़े मकोड़े जैसे रात दिन मनुष्य पैदा होते हैं रात दिन मर जाते हैं तो इच्छाना है क्या इनका है निता? ना कुछ नहीं है कि से, से बड़ा कुछ किसी से बड़ा कुछ शक्ति मिलेंगे धर्म अलत की आ रहा है वही की बीत इसमें नष्ट होता है व्यक्ति का नष्ट हो जाता है कीर्ति से तो वो वहां पर कोई ठिकाना नहीं है और आप बीमारी से परेशान रहें प्राण बचा जाए क्या कुछ नहीं रखा है इसने तो फिर ये यश का क्या अर्थ है कीर्ति की पूर्णता जिसने भगवान में और है ना स्त्री सब ले पर संपदा संपत्ति है ठीक है क्या अर्थ है हाँ पूर्ण संपत्ति भी भगवान की है और ये सब होने पर भी देखो समग्र ईश्वर समग्र यश समग्र श्री होने पर भी समग्र वैराग्य किसका है भगवान हाँ पूर्ण वैराग्य की पूर्णता भी पूर्ण भगवान में है और मोक्ष भगवान को कभी वंधन होता है क्या देखो ये, ये ये विष्णु पुराण का वचन है इस समझो है ना कि मोक्ष भी, भी भगवान में मोक्ष की पूर्णता समग्र मोक्ष का मतलब यही है कि भगवान को कभी भी वंधन नहीं होता है है ना कभी भी बंधन लोग सोचते हैं वशिष्ठ ने राम को ज्ञान लिया तब जो है ना राम को क्या है की प्रबोध हुआ है ये महामूर्खों का कहना है है ना? विष्णु पुराण क्या कहता है कि भगवान ने जो है ना हमेशा जो है मुक्त है भगवान हमेशा वो तो लीला से भगवान पढ़ने जाते हैं, अवतार लेकर के भगवान भी क्या है कि सद धर्म का पालन करते है इसमें आया था ना क्या आया था की यदि में, में नहीं कुरयाम न कुरयाम कर्म चाहन हाँ यदि मैं कर्म न करूँ तो वर्ण सुन करता हूँ तो, तो भगवान ने क्या कहा था, था कि मैं कर्म करता ही हूँ मैं क्या करता हूँ श्लोक कहते थे उसका नाया इसमें भगवान जो है वशिष्ठ के पास पढ़ने जाते हैं वशिष्ठ का सम्मान करते हैं वो उसी की है पर वशिष्ठ ने उनको ज्ञान दिया ऐसा कुछ है क्या अब इससे गुरुकुल में पढ़ने गए लीला से पढ़ने गए लीला से उन्होंने पढ़ाया हुआ लेकिन उसके उपदेश के पहले भगवान अज्ञानी है ये तो महामूर्ति योग वशिष्ठ की कथा करने वाले रागल पागल सब होते ही ना इनसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा भगवान को ही जो अज्ञानी मानते हैं उससे बड़ा पागल कोई नहीं दुनिया में ये सब पंजाबी वेदांत का प्रधान है, ये है ना प्रभाव है सब विचार सागर की परंपरा है ना ये सब मुखो की घरों की चलाई हुई है कुछ नहीं विष्णु तो पुराण बोल रहे हैं ईश्वर ने तो आपको पहले लिखाया है ना कुछ दिन पहले है? है? क्या नीमल सागर लिखाया क्या देख लेना ईश्वर लिखाया गया है कुछ दिन पहले लिखा गया है ना कुछ लोग सोचते हैं माया कुछ लोग कहते हैं ना दंडी स्वामी भी एक बार उनसे कहे कि संसार में आकर भगवान को भी दुखी होना पड़ता है तो दुखी नहीं होना पड़ता है और भगवान का सब अभिने जिला से होता है ऐसा कुछ नहीं होता है जिस शुराण के बचे नए शंकराचार्य उद्भृत कर रहे हैं झूठे आइए और देखेंगे आगे हाँ नीमन करने का सामर्थ्य पूरे संसार को संचालन करने का सामर्थ्य भगवान में है अब देखेंगे तो ऐसा नहीं सोचना ना कि भगवान को भी संसार में दुखी होना पड़ता है सुख मुख होता है सब कुछ नहीं है भगवान तो कितने ज्ञानियों को मुक्ति दे चुके हैं कितने को मुक्ति देंगे कितने आई कितने गए ज्ञानियों को ठिकाना है कितने ज्ञानी हो जाए इनका ज्ञानियों को भी कोई ठिकाना नहीं कितने हो गए भगवान के सामने सब कुछ है ये देखेंगे ऐश्वर्य आदि छठकम ऐश्वर्य आदि छः जिस वासुदेव में बिना रुकावट के और पूर्णता से सदा रहते हैं, है उनकी लगाएंगे युदेव वासु जिस वासुदेव भगवान में ऐश्वर्यादि आप प्रतिबद्ध है कि बिना रुकावट के और क्या सामस्ते पूर्णता से जिस भगवान वासुदेव में ऐश्वर्यादि बिना रुकावट के और पूर्णता से नित्य वर्तते सदा रहते कब रहते हैं भाष्यकार क्या लिखते हैं नित्यम ये क्या से रहते हैं बिना रुकावट के मतलब कोई रुकावट नहीं है ना कभी रुकावट, कभी रुकावट हो जाए ऐसा नहीं है और रुकावट कभी नहीं है अवतार काल में भी, रुकावट नहीं है, कभी भी नहीं है, वो सदा रहते है ये कहते हैं इनका भाष्यकार लिख रहे हैं शंकराचार्य के शब्द है ये शंकर के शब्द है भाष्यकार भगवान स्वयं ऐसा मानते हैं शंकर के शब्द है वही उद्धत कर रहे हैं वही नित्य लिख रहे हैं या फिर बद्धत्व लिख रहे हैं शंकराचार्य सब ठीक लिखते हैं है ना बाद के जो है ना प्रकरण ग्रंथ वाले उल्टा पुलटा कर दें, अलग बारे। दे अलग बात है शंकराचार्य ऐसा कुछ नहीं कर रहे शंकराचार्य बहुत महान है अब देखेंगे उत्पत्ति प्रलय चे हुए भूता नाम आगतिम गतिमिदाच्यु भगवान की उत्पत्तिम प्रलयम चाहू शंकराचार्य बिल्कुल ठीक है कहते हैं उसमें कोई संदेह नहीं कहेंगे किसी को उत्पत्तिम प्रलयम चाहू भूता नाम आगतिम तो भगवान का अर्थ हो गया उत्पत्ति प्रलय चाह उत्पत्ति और प्रलय व्यक्ति है ना व्यक्ति के साथ अन्वय है की जो उत्पत्ति को जानता है प्रलय को जानता है और प्राणियों के आने जाने को आना जाना एक योनी से दूसरी योनी में आना कौन किस से किस किसोक में आता जाता है तो लगाएंगे प्राणी संसार की उत्पत्ति प्रलय प्राणियों का आना जाना विद्या और अविद्या को जो जानता है विद्या और अन्वय कर लेंगे किसको देखना इसमें उत्पत्ति प्रलयम चूता नाम गतिम्मूता नाम गतिम, नहीं, नाम आ, गतिम आगतिम जाना और आगतिम कर आना और गतिम का क्या है जाना विद्याम चिद्याम व्यक्ति विद्या और विद्या को जानता है व्यक्ति अन्वय सबके साथ है सब भगवान व भगवान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 उत्पत्ति आदि को विषय करने वाला विज्ञान जिसका है वह वा वासुदेव भगवान इस नाम से वाच्य है या वे वासुदेव भगवान इस नाम से कहे जाते हैं तो उनका ज्ञान भी स्वर्ग विषयक है ये ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और जैसा शंकराचार्य ने बहुत बड़ी लिखा है परमात्मा के बारे में तो श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा है किसे का है सभी के अनर्थ करने वाले भैरू को तो उसको सुनो हाँ काम ऐसे क्रोध रजोगुण समुद्भवाजोगुण समुद्भवा क्रोध है रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम क्रोध है ध्यान देना ये क्या था कि उसने कहा है ना कि किससे प्रेरित होकर सभी का अनर्थ का मूल जो बेरी है वो क्या है काम काम जा प्यार इच्छा. काम का तो इच्छा ऐसा तो सिद्धांत इच्छा. इच्छा मात्र का वाचक है काम सब संस्कृत साहित्य किसका किसका वाचक इच्छा पदकृति में क्या है कामा सिर्फ भूल नहीं है शायद काम है इच्छा इच्छा काम है अच्छा तो कामना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 काम यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम क्रोध है यह काम क्रोध हाँ तो मुख्य तो काम ही है लेकिन काम ही क्रोध रूप में परिणत हो जाता है काम का क्या अर्थ है इच्छा किसी कारण से इच्छा की में रुकावट आ जाए तो क्या हो जाएगा इसलिए बोला काम को तो, क्रोध लेकिन काम क्रोध रूप में हो गया ऐसा और देखना ऐसा ऐसा महासना ये बहुत खाने वाला है कौन काम काम बहुत खाने वाला है क्यूँकी काम की कभी पूर्ति होती है क्या इच्छाओं की जन्म से लेकर अभी तक आनंद इच्छा उठती रही तो पूर्ति हुई है क्या तो भी कैसे हो जाएगी ये बहुत खाने वाला है महापापमा का अर्थ है कौन इच्छा बहुत पापी है इच्छा विधि एनम इ वर्णम विधि एनम ई वर्णम इ करते संसार संसार है इस संसार में एनम वर्णम विधि एनम करते काम कि इस संसार में एक काम को अपना बैरी समझो इच्छा को अपना गैरी समझो अब अब इसी का जो है ना आत्म निरीक्षण व्यक्ति करने लगे तो काम बन जाएगा लेकिन वो इच्छा को गैरी कहाँ मानता है भाई हमारी इच्छा ये करने को भी तुमने ये कर दिया क्यों घूम रहे बोले मेरी इच्छा है घूमने की इच्छा का गुलाम बना हुआ है व्यक्ति तो क्या होगा मेरे वो इच्छा को खत्म करना है ऐसा <laughs> इच्छा का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 ये लो यहाँ जाओगे साथ चली जाएगी वहीं आपको देगी जंगल में दुख देगी जा करके तो अंदर के ज़्यादा खतरनाक होते हैं के किसी को कुछ नहीं कर सकते देने। सर सर्वलोक शत्रु सभी लोग का संपूर्ण लोग का शत्रु कौन काम यन, प्राणी नाम सर्वानर्स प्राप्ति जिसके कारण प्राणियों को सभी अनर्थ की प्राप्ति होती है जिसके कारण प्राणियों को सभी अन की प्राप्ति होती है वह सभी लोग का शत्रु काम है लग गया? काम क्रोध किसी के द्वारा कामना की पूर्ति में प्रतिघात होने पर प्रतिघात करते हैं तो रुकावट किसी के द्वारा काम इच्छा की पूर्ति में काम की पूर्ति में रुकावट होने पर स ऐसा काम हुआ है या काम परिणाम से क्रोध रूप में परिणाम हो जाता है क्रोध रूप में काम ही किस रूप से हो जाता है हाँ इधर कोई दिक्कत हो तो और कहीं जगह देख लेना चारों तरफ है न चारों तरफ जगह उधर उधर उस तरफ चल लेंगे क्या है कल्पे हाँ जगह बदलेंगे अब ध्यान देंगे कि कैन चीज पर क्या किसी के द्वारा रुकावट होने पर किसमें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 रजोगुण से उत्पन्न हुआ या काम क्रोध है रजोगुण समुद्धवा में समाज बताते हैं बहुबरी बताया रजोगुणात समुद्भवा यश समुद्धवा कर उत्पत्ति रजोगुण से उत्पत्ति जिसकी किसकी काम की तो उस काम को क्या कहेंगे? रजोगुण समुद्भवा बहुबरी समाज हुआ ना हाँ रजोगुण से उत्पन्न होने वाला इच्छा रजोगुण का कार्य किस का का है किसका कार्य है स्वधर्म का आचरण करने से रजोगुण निर्मूल होता है रजोगुण छीन होता है ध्यान रखिए कहा रजोगुण समुद्भवा और देखेंगे यहाँ पे ये तो भोबरी समास हो गया अब यहाँ पर षठी तत्पुरुष समास बताते हैं दो प्रकार का समासुण से समुद्धवा यहाँ समुद्धवा का अर्थ उत्पादक है रजोगुण का उत्पादक रजोगुण का पहले अर्थ पहले भूबरी समास करने पर क्या रजोगुण से उत्पन्न होने वाला रजोगुण से और अब तत्व समास करने पर क्या हुआ रजोगुण का उत्पादक रजोगुण को उत्पन्न करने वाला दोनों ही बातें ठीक है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 इस वाक्य में प्रवर्तित क्रिया का कर्ता कौन है काम तो पुरुष को प्रेरित करने वाला है कौन इच्छा इच्छा से ही तो प्रेरित होकर के मनुष्य सभी काम करता है ये काम क्यों किया बोले मेरी इच्छा तो किससे प्रेरित होकर मनुष्य कार्य करता है इच्छा है प्रेरित कर कर है? से प्रेरित होकर करता है शास्त्र से प्रेरित होकर करे क्यों किया भाई शास्त्र का इस आदेश भगवान का इस आदेश शास्त्र तो भगवान की आज्ञा रूप है तो वो एक अलग बात है इच्छा से प्रेरित होकर करता है इसलिए सभी समस्याएं हैं कि ही उदभुता काम क्योंकि बढ़ा हुआ काम रजोगुण को प्रकट करते हुए या रजोगुण को बढ़ाते हुए पुरुष को प्रेरित करता है काम के कारण रजोगुण बढ़ेगा पुरुष की क्या होती है कर्मों में प्रवृत्ति होती है अब बताते हैं कि सब कुछ व्यक्ति कृष्णा तृष्णिया ही अहम कार्य था क्यूँकी ही गर्द क्यूँकी क्यूँकी तृष्णा के द्वारा क्योंकि तृष्णा ने मुझसे करवाया कृष्णा ने मुझसे लोग बहुत परेशान होते है कभी कभी कुछ ऐसे काम करके बुरे काम करके बड़े भारी संकट में फंस जाते हैं बड़े भारी दुख में फंस जाते हैं फिर तुझो क्यों थी बोले कृष्णा ने मुझसे करवा लिया कृष्णा ने मुझसे क्या करूंगा कृष्णा ने कृष्णा ने मुझसे करवा लिया मैं नहीं चाहता था क्योंकि कृष्ण आम कार्य कृष्णा ने मुझसे करवाया इस प्रकार रजा कार्य सेवा तो नाम दुखता नाम प्रलायते यहाँ सेवा करते नौकरी चाकरी भित्त का कार्य करना है ना यह रजोगुण का कार्य है शास्त्र में, में जो सत्कर्म रूप सेवा कही गई है जो महापुरुषों की सेवा कही गई है वो तो कल्याण है ठीक है अब ध्यान देने देने उसे संकट में नहीं फंसेगा वो स्वस्थ धर्म से त्रहते महत्व इसमें चली जाएगी क्योंकि कृष्णा ने मुझसे करवाया इस प्रकार रजोगुण के कार्य नौकरी आदि में लगे हुए दुखी लोगों का खिलाफ दुखी लोगों का खिलाफ सुना जाता है कभी कभी ऐसा होता है न पापियों की सेवा भी मनुष्य से करता है वो सुधार में नहीं है ना पापियों की भी सेवा में लग जाता है ऐसा तो क्यों किया उनका क्यों किया भाई कृष्ण ने शुरुआ दिया तो इसका मतलब क्या है अनर्थ का मूल कौन गई कृष्णा कृष्णा का इच्छा यही है ना अच्छा और इसको क्या कहते हैं भगवान महासना की बहुत खाने वाली है कौन काम हाँ बहुत इसका भोजन है कि सब कुछ उसी इच्छाई से प्रेरित होकर हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ जो है कौन किसका भोजन हो रहा है इच्छा का। सब कुछ वही खा रही है महासना महा बहुत भोजन है इसका बहुत भोजन है इसका फिर भी इच्छा समाप्त नहीं होगी न ही जा तू काम काम नाम उपभोग है ना मतलब क्या है विषयों का उपभोग करने पर काम नही होती जा हमेशा इस वर्तने हुए वो योग जैसे अग्नि में आती डालने पर अग्नि और प्रज्वलित होती है विषय पदार्थ विषयों का सेवन करने से विषयों का भोग करने से कभी भी क्षेत्र शांत नहीं होती छत और बरती रहती है तो जो सोचता है कि हम ये थी थी तो प्राप्त करके कर सुखी हो जाएंगे ये विषय प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे ये वस्तु नहीं सुखी हो जाएंगे सुखी नहीं होगी क्षत और बरती रहेंगे उसकी बहुत परेशान होता रहेगा वो क्या इससे भी सुखी नहीं और कुछ कर और कुछ करो तो, तो परेशानी की जड़ है इसे इच्छा इस ही से का मूल है देखिए आते हो अच्छा, आते अच्छा महापाप, महा, महापापी क्यों है क्योंकि बहुत खाने वाला है आते हो कर इस कारण है क्यों बहुत खाने वाला होने के कारण या बहुत भोजन करने वाले बहुत भोजन करने के कारण महापाप ना महापापी है कौन पापी है इच्छा यहाँ लोग बोलेगे महापापी भाग तो यहाँ से अच्छा <laughs> दूसरा सोचे नहीं मन में हुआ तो इसको भी करना है हमको ही कामेन प्रेरित का जंतु क्यूँकी काम से प्रेरित हुआ जंतु पापाचरण करता है ना? काम से प्रेरित हुआ जंतु क्या करता है पापा का आचरण करता है तो अतोले जानो एनम कामम इस लेना संसार इसलिए संसार में इसलिए इस संसार में काम को बैरी जानो इस संसार में काम को क्या जानो बैरी जानो कथम बैरी काम कैसी बैरी है इसे दृष्टांत ऐसी समझाते है दृष्टान्त ऐसी हाँ काम बेरी है मनुष्य का तो कैसे बेरी है उसको किस से समझाते हैं इच्छाएं बहुत बड़ी बेरी हैं तो ये साथ ही लगी रहती हैं उसके इच्छा को बेरी मान ले तो वही काम बन गया उसका जरूरत हाँ। तो ही नहीं देखिएगा वन ही यथा आदर्शः यथा आदर्शः मले न क्या यथा आवृतः गर्भः तथा गर्भ तथा तेनाव यथा धूमे न वनि आवृते जैसे धूम से वन ही ढकी रहती है जैसे धूम से वनि ढक जाती है धूम ज्यादा हो तो अग्नि ढक जाएगी आवृत हो जाएगी धुआं ज्यादा होगा तो अग्नि को आवृत कर देता है जैसे धूम से अग्नि आवृत रहती है, क्या मलेन, मल आदर्शे, आदर्शे है? सब, सब क्या मलेन आदर्शा और मल से आदर्श से आदर्श का क्या नहीं अर्थ है आदर्श शब्द है आदर्श क्या मलेन आदर्शा और मल से आदर्श से आवृत रहता है आदर्श दर्पण है दर्पण में खूब मेल लग जाए तो भी आवृत बना रहेगा कुछ दिखाई देगा उससे नहीं दिखाई देगा यथा उलबेन गर्भा यथा उलबेन आवृता गर्भा यथा उलवेना आवृता गर्भावृता जैसे उल् से गर्भ आवृत रहता है झिल्ली संस्कृत में जरायु कहते हैं झिल्ली आपको देखा होगा बच्चे पैदा होते हैं जरायु संस्कृत में कहते हैं हिंदी में झिली कहते है न जैसे उल्व से गर्भ आवृत रहता है उसने फल जैसा होगा वो जैसे उल्व से है तथा उसी प्रकार तथा तेन इदम आवृतम तेन का क्या है कामेन तेन का क्या अर्थ है और इधम आवृतम आवृतम उसी प्रकार उसी प्रकार काम से यह आवृत है या कौन काम से हाँ ज्ञान आवृत है काम से ज्ञान आवृत है ज्ञान से यहाँ पर विवेक ज्ञान लेना है विवेक ज्ञान क्या बे आदि से विविध दे आदि से भिन्न में हूँ बे इंद्री से भिन्न में हूँ ऐसा जो विवेक ज्ञान है वो किससे आच्छादित हो जाता है काम से हो जाता है, आच्छा दामनाएं ऐसी है, इच्छा इतनी प्रबल है कि विवेक ज्ञान को ठक लेते हैं तो ये सब समस्या हम देखो समस्या खत्म हो जाएंगी जो कुछ भी करेगा किसके लिए करेगा दे के लिए मकान भी बनाएगा तो आत्मा के रहने के लिए बनाएगा के लिए बनाएगा कुछ भी प्रपंच करेगा दे के लिए भी करेगा यही सब समस्या हो जाती है उसी प्रकार ये क्या है पेन काम से ये ज्ञान आवृत हो जाता है लगाएंगे इसी को लगा लो सहजेन धूमेन जैसे सहजेन आपका न धूमे न सहजे नकाशात्मके धूमेना प्रकाशात्मका वही आवृत जैसे यथा है ना जैसे साथ में उत्पन्न अप्रकाशात्मक धूम के द्वारा जैसे साथ में उत्पन्न अंधकार रूप धूम के द्वारा प्रकाश रूप बिनी आवृत हो जाती है लग जाएगा जैसे साथ में उत्पन्न साथ में जैसे साथ में उत्पन्न अंधकार रूप धूम के द्वारा प्रकाश रूप अग्नि आवृत होती है और जैसे मलेन आदर्शा कि मल के द्वारा दर्पण आवृत होता है और उनवेन का अर्थ है यहाँ गर्भ वेष्टन को ढकने वाला जरायु गर्भ को ढकने वाला और उल्व के द्वारा या गर्भ ये गर्भ को ढकने वाले जरायु के द्वारा आग्रता गर्भ आच्छादित आग्रता क्या है गर्भ आच्छादित रहता तथा तेन कर देखो राजा श्याम जी वहाँ अभी तो छाया है जहाँ पाठश्ला था शायद